क्या हाल है मैं एक दिन में तो 4-5 हफ्ते देना पड़ेगा हां की सबसे अच्छी औषधि लेपम लेपम को घिसिए पानी के साथ और वो जो उसका घिसने के बाद चटनी जैसा बनेगा वो दांत पे लगाइए हां नहीं तो नमक का तेल आता है बाजार से ले लीजिए उसको रो में भर के दांत पर रख लीजिए